रूपा सिद्धो यथा शब्दों गुण चाक्षवदीति अत्र चाक्ष शब्दे नावणवा शब्द स्वरूपा सिद्ध लक्ष्य हेतु का दृष्टान संजारे लक्षण नहीं है लक्षण का टीका में आएगा पक्ष में हेतु का अभाव हो जाना पक्ष में हेतु ही नहीं है उसको क्या कहते हैं स्वरूप कल तो पक्ष ही अप्रसिद्ध था आश्रय सिद्ध में क्या है पक्ष ही नहीं है अप्रसिद्ध है और अब पक्ष तो प्रसिद्ध है।, है।, है लेकिन उसमें हेतु नहीं रहेगा हेतु भी अप्रसिद्ध नहीं है प्रसिद्ध वस्तु ही है लेकिन वो पक्ष प्रसिद्ध नहीं होता जैसे शब्द को साबित करना चाह रहे गुण है और शब्द गुण है ही नहीं एक लोग शब्द को गुण मानते हैं इसे कोई कहता है शब्द तो कोई विरोध नहीं है लेकिन किस हेतु से साबित करना चाह रहा है शब्द को गुण हेतु दे रहा है चाक्ष आंख का विषय होने से क्या शब्द आंख का विषय होगा कि काम का विषय हेतु गलत दिया दिया कि नहीं किया गुण सिद्ध करने जा रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है इस शब्द गुण मानते हैं इसे साथ आद्य ठीक है पक्ष ठीक है हेतु भी रूप में गुण सिद्ध करता तो मालूम होता है चाक्षत ठीक बनता लेकिन शब्द में तो है नहीं चाक्ष शब्दी पक्ष में हेतु का न होने का नाम है लेकिन उसने व्याप्ति कहा ग्रहण किया ये तरह इतरे चाक्षतम तरह गुणोत्तम कहा ग्रहण किया उसने रूप, रूप कैसा है चाक्षष और गुण भी ये नहीं। इसे दृष्टांत में व्याप्ति बिल्कुल सही है यत्र ये तर तर तर बिल्कुल सही बैठ लेकिन पक्ष में जब आते हैं गुणत्व साधु तो है वहां लेकिन चाक्ष तो? ऐसा है तो जो स्वयं पक्ष में ना रहते हुए साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है उन हेतु को क्या कहेंगे स्वरूप अत्र अस्मिन अनुमान अनुमाने, इस अनुमान में चाक्षप्तो नाम का जो हेतु है वह शब्दे नास्ती शब्द में है नहीं क्यों शब्द से श्रावण क्योंकि शब्द चाक्षुष नहीं है वो तो श्रावण है श्रवणेन्द्र का विषय है न्यायोधनी टीका में देख लिया स्वरोपासिद्धि स्वरोपास नाम पक्ष हेत्वभाव रोपा सिद्धि हेतु तो किसको कहते हैं पक्ष में हेतु तो का ना होना आप लोग अभी तक जितना हेतु है तो पढ़े हैं लगभग सब हेतु तो एकाकार वाला था विशिष्ट अपने देखा नहीं सब पर्वतों ने मान धूम आप तो विशिष्ट वस्तु तो है नहीं है वृक्षा नहीं। का प्रसंगत था तो तो एक वृक्ष में रहता विशिष्ट वस्तु तो है नहीं और धटो ज्ञानवान सत्वात या आत्मा ज्ञानवान सत्वात ठीक है विशेष सत्तावान जाते हैं जाती है हेतु तो एक पश्चिम ऐसे कोई हेतु अभी तो तक आपने नहीं पड़ा जो विशेषण विशेष उभय से युक्त ऐसे भी आपको हेतु दिया जाए जैसे विशेषण भी है विशेष जैसे किसरा बनाया वायु प्रत्यक्ष वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व स्पर्शवत्वा रूपवत्वि स्पर्शवत्व किसने बना दिया अब देखो यहाँ पर क्या वायु में रूप होता है हम्म स्पर्श स्पर्श तो रहता है रूप रहित स्पर्शवान वायु लक्षण है जैसे वायु में रूप का भाव है तो इस हेतु में विशेषण अंश नहीं है पक्ष में वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सती रूप भाव नहीं कह रहा है रूपवत्व सती कह रहा है स्पर्श में विशेष तो है यानी विशेषण नहीं है पक्ष में तब भी हेतु तो हम क्या कहेंगे स्वरूपासनी ना पूरा हेतु नहीं है भले हेतु का एक हिस्सा है हेतु का विशेष जो स्पर्शवत्व में वो वायुपक्ष में है इन उसी हेतु का विशेषांश जो रूपवत्व है वह वायु में नहीं है विशेषण विशेष विशिष्टा इसलिए हमेशा विशिष्ट स्थलों में विशेषण विशेष भाव युक्त जहाँ वस्तु होते हैं वह तीन प्रकार से ले सकते है भाव को विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव विशेषा भाव प्रयुक्त विशिष्टा, विशिष्टा भाव और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव इसको पहले समझिए दंडी नाश की दृष्टांत में आप आपके आश्रम में भी एक दंडी महाराज है अब यहां आए जब आए हम तो ये कहेंगे दंडी नहीं है महात्मा आ गया क्यों दंड नहीं था दंडी कब कहेंगे जब उस पुरुष के हाथ में दंड हो क्या पुरुष संयोग समस्या बार कहीं भी रखा हो हाथ पकड़ा रहा कोई जरूरी उस पुरुष से संबंधित तो करके संयोग समझ दंड होना चाहिए और वहां की टांग बैठा है तो दंडी नहीं है पुरुष है दंड का संयोग नहीं है तो भी वह दंडी पुरुष नहीं कहा जाएगा और तो कमरे में गए दंड तंगा हुआ है पुरुष नहीं है अब दंड है पुरुष नहीं तो भी दंडी पुरुष नहीं दंड नहीं है पुरुष बैठा है तो भी डंडी पुरुष नहीं दंड और पुरुष दोनों नहीं है तो भी डंडी पुरुष नहीं डंडी पुरुष जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं डंडी यह शब्द एक विशिष्ट वस्तु है तो दो हिस्सा है एक विशेषण है एक विशेष्य है दंड वाला आदमी दंड और आदमी दो के पीछे संबंध बता रहा है ये एक भी उसमें न रहा जाए तो भी हम क्या कहेंगे दंडी पुरुष नहीं है दंड नहीं है पुरुष बैठा है उसको क्या कहते हैं विशेषण का अभाव हो गया पुरुष का विशेषण है ना दंड अब वो दंड नहीं है केवल पुरुष बैठा हुआ है तो स्थिति में क्या हो गया विशेषण नहीं है अर्थात विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्ट का भी दंडी नहीं है कहा जाएगा पुरुष भले बैठा है तो क्या कहेंगे हम दंडी पुरुष नहीं है इसी प्रकार से पुरुष नहीं है दंड है वहां पर विशेषण है विशेष नहीं है तो उस अभाव को क्या कहेंगे विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव कहेंगे अब दोनों नहीं रह गया न दंड बैठा हुआ है वहां न पुरुष बैठा हुआ है कमरा में खाली कमरा है तो क्या कहेंगे उभय का भाव हो गया विशेषण का भी अभाव विशेष का भी अभाव उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव वही नियम यहां लगाना है स्वरूपा से धेतु में तो विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव भी स्वरूपा से धेतु हो जाएगा जैसे वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व सदी स्पर्शवत्व या विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव और किसने बनाया वायु प्रत्यक्ष सती रूपवत्तम अब रूप को विशेष मिलेगा स्पर्शवत्व सती रूपवत्तम अब क्या है विशेषण है स्पर्श वो वायु में है विशेष रूप नहीं है तो विशेष विशेषा भाव है अब किसने बनाया वायु प्रत्यक्ष वायु प्रत्यक्ष ज्ञानवत्व सती धर्मवत्ता ज्ञानवत्व सती धर्मवत्वा ज्ञान न धर्म दोनों नहीं रहता है वायु में उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टा वाला वाला हेतु हो जाए धर्म है ना ये सब स्वरूप सिद्ध हेतु में ही लेने ले का सभी में क्या हो रहा है पक्ष में हेतु नहीं तो शब्द, शब्दों गुण चाक्ष शुद्ध इसको क्या कहेंगे शुद्ध स्वरूप और जब विशेषण नहीं होगा तो विशेषणा सिद्ध प्रयुक्त स्वरूपा सिद्ध विशेष न हो तो विशेष प्रयुक्त स्वरूपा सिद्ध और दोनों न हो तो उभया सिद्ध प्रयुक्त स्वरूपा सिद्ध चार प्रकार के इसलिए बन जाता है देखिए पदकृत्य में जाना पड़ेगा थोड़ा तब आपको ये सब दृष्टान्त मिल जाएंगे पक्ष हेतु स्वरूपा सिद्धि पक्ष में हेतु के अभाव को होने को क्या कहते हैं स्वरूपासिधि कदर ऐसे ही कह देंगे हेतु का तो विपक्ष में भी होता है ना विपक्ष में क्या है साध भी नहीं है हेतु भी नहीं है वन्य भाव आदिकरण हृदय में धूम का भी अभाव है ना यदि तो हित्व भाव इतने कह दोगे लक्षण हित भव कहा आपने कहा नहीं पक्ष में हित भाव को सपक्ष में देखो या विपक्ष में देखो यह कोई विशेषण वाचक शब्द आपने दिया नहीं है इतना ही आपने लक्षण क्या किया हेतवा सिद्ध क्या लक्षण किया आपने? हे और हेतु विपक्ष में रहता है कौन सा सधेतु भी सधेतु भी क्या होते हैं विपक्ष में नहीं रहते हैं उन सदेतु में लक्षण कहते भी आपकी इसे क्या कहना पड़ेगा पक्ष हित भाव और सद कहां रहता है हेतु विपक्ष विपक्ष का का भाव भाव मिलता मिलता है? में मिलता है। में में कभी पक्ष में नहीं, का पक्ष में नहीं मिलता है धूम का भाव विपक्ष में मिलता है। इसे लक्षण में शब्द बहुत जरूरी है नहीं तो सदेत स्थलों में भी अतिव्याप्ति हो जाएगा पक्ष इस सर्वपास का लक्षण हुआ घटाद्य भाव वाराण हेतु पक्ष अभाव इतना ही कह दो आ? पक्षे अभाव लक्षण कर दो पक्षे हेतु तो भाव अपने बनाया ना उस हेतु शब्द निकाल दीजिए तो बचगा क्या लक्षण पक्षे अभाव कोई भी अभाव अब पर्वत भी पक्ष में क्या है घटाभाव है यानी तारश पक्ष का हेतु गौण है धूम वो भी असद हेतु हो जाएगा इसे क्या शब्द देना चाहिए हेतु कोई भी अवमत लो भाई पक्ष में हेतु का भाव लेना ऐसे कहना स्वरूप सिद्ध लक्षण सही बनता है स्वयं स्वरूपा सिद्धा शुद्धा सिद्ध भागा सिद्ध विशेषणा सिद्धा विशेषा सिद्धि भेदेना चतुर्विदा आगे ना विचारो शुद्धा सिद्ध एक और जो हमने पहले बताया नहीं भागा सिद्ध भी है भागा सिद्ध विशेषणा सिद्ध और विशेषा नाम से चार प्रकार का तो स्वरूप सिद्ध है पहले शुद्धासित। उसका तो मूल मूल में में ही दिखा दिया मैंने गुणा बबार। ये में जो दिखाया वो शुद्धा शुद्ध का दृष्टान्त भागा सिद्ध का दृष्टान्त देते हैं उद्भूत रूपादि चतुष्ट उद्भुत रूपादि चतुष्ट गुण रूपत्व तो है तो पक्षे कैसे प्रतिभा स्वरूपा से दत्ता हूं अब क्या पक्ष बना दिया पक्ष में चार चीज है पक्ष में कौन कौन है रूपादि चतुष्टयम रूप रस गंध स्पर्श एचार एचार क्या है आपके पक्ष रूप रस गंध स्पर्श एचारो पक्ष को टीम में है इन चारों में मैं क्या सिद्ध करने जा रहा हूं गुणत्व ये चारों क्या है गुण है ठीक है किस हेतु से लेकिन रूपत ले तो चारों में रहेगा क्या रूप रस गंध गंग चारों में रूपत है नहीं केवल रूप में रहेगा गंध स्पर्श में नहीं रहा इसलिए रूपत्व तो कैसा हेतु है, तो है? पक्ष का संपूर्ण में न रह करके पक्ष एक भाग में है एक देश में है और बाकी भाग में आस रहा है ऐसे हेतु क्या कहेंगे भागा जो पक्ष का एक देश में रहता है और पक्ष का एक देश में नहीं रहता है रूपाज रूपाध चतुष्ट पक्ष होया गुणत्व ये साध्य है ये हेतु है या रूपत् नाम का जो हेतु आप देख रहे हो यह हेतु रूप रसगंग स्पर्श रूपी चार जो पक्ष है उस पक्ष का एक देश रूप मात्र में रहता है रसगंग स्पर्श रूपी पक्ष का अन्य हिस्सा में रूपत्व तो नहीं है इसलिए पक्ष का एक भाग में है एक भाग में नहीं होने से इस हेतु का नाम भागा सिद्ध हो गया वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व से स्पर्शवत्वा लिया है वायु प्रत्यक्ष वायु कैसा होता है प्रत्यक्ष होता है कह दिया न्याय दर्शन में वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना गया है अनुमान होता स्पर्श के आधार पर अनुमान करते हैं क्योंकि त्व इंद्रिय द्रवी प्रत्यक्ष करता है क्या hmm? कौन कौन ध्रवी प्रत्यक्ष करते हैं कौन कौन इंद्रिय कल विचार हो चुका है इसका कौन सा कौन सा इंद्र द्रव्य प्रदेश करता है चक्षु द्रव्य का प्रदेश करता है सभी ज्ञान इंद्रिया नहीं रस रश्र नहीं करता ग्राणीन्द्र भी नहीं करता श्रोत इंद्रिय भी नहीं करता चक्षु चक्ष मन मन भी नासिका नहीं घ्राण इंद्र नहीं ज्ञान इंद्रिय रूपी गुण को ग्रहण करता है गंध किस में है उस लड्डू को ग्रहण थोड़ी करेगा ज्ञानेन्द्रिय वो तो अनुमान कर लेते हैं आप उस गंध से कि लड्डू का गंध क्यों तो जन्म से अभ्यास हो गया ना घर में रहते लड्डू खा खा करके बाहर आने के बाद तो अभ्यास होता ही है घर में रहते हुए ज्यादा अभ्यास हो जाता है तो बाहर का बाहर में रहते वक्त हमको बहुत सारा विषय घेरा हुआ है ना इसलिए हमारी दृष्टिचार का बिखरा हुआ है इसे एकाग्रता नहीं रहता है गर्भ में एकाग्रता ज्यादा है वहां अनेक विषय है नहीं तो जेल में है ना बंद जेल में बंद है बेचारा उसको कुछ दिखता ही नहीं कोई विषय उसको जो है वहां पर आकर्षण करके बहिर्मुख कर नहीं रहा है जो माता सोचती है समझती है देखती है सुनती है सूंघती है वही सारा चीज उस बच्चे को जा रहा है ज्ञान पर कोई दूसरा ज्ञान नहीं इसलिए उसकी एकाग्रत इतना ज्यादा इतना ज्यादा है जो उसमें डाल दो समय वो छप गया वो मिटेगा ही नहीं अगले मरने तक उसका मिटने वाला नहीं इसलिए भगवान राम ने पांचवें महीने में सीता को भेज दिया लोग समझते हैं एक अपवाद कर दिया धोबी ने मुझे बहाना है भगवान की लीला है क्योंकि जानते मन आने वाला इस बच्चों के अंदर मन स्थापित होगा मन सक्रिय होता है पांच छ महीने में तो उन्होंने देखा कि अब मन सक्रिय होने वाला है उससे पहले इसको मैं ऐसे इस आश्रम में भेज दू जहां 24 घंटा इसके लिए वेद वगैरह पाठ सुनाई देता है और राजमहल में रहेंगे तो क्या होगा वो सखिया आएगी गप्पे सप्पे मारेंगे है वो है वो होते रहेगा फालतू तो बात सुनने को मिलेगा अब वो सारा टेप हो जाएगा बच्चों के खोपड़ी इसे राम ने सोचा इन बच्चों को हमें ऐसा पालना नहीं है घर में रहते वक्त चारो वेदों का ज्ञान हो जाना चाहिए समस्त शास्त्रों का श्रवण हो जाना चाहिए धनुर्विद्या की प्रावीण्यता इनको घर में रहते प्राप्त हो उस दूर दृष्टि दुर को रखते उन्होंने जान तुझे लक्षण को जाओ उस जंगल छोड़ाना उसी जंगल में क्या अयोध्या की तरफ वही एक जंगल था चारों तरफ जंगल थी ने पता है उस जगह तो में छोड़ेंगे तो वाल्मीकि क्या ले जाएंगे थी थी को है? को सीता जी को मालूम नहीं है सीता जी को मालूम राम क्योंकि सीता श्रद्धारूपी नहीं है मा विवेकशाली नहीं, नहीं है वो ज्ञान रूपा राम है श्रद्धारूपी भक्ति है सीता है अश्रद्धा भक्तिया सीता अंधी होती है एक सारे ज्ञान ही दृष्टिवान होता है तो राम और सीता में ज्ञान और है। इसे ज्ञान यही रहता वहां नहीं रहता है वहां केवल श्रद्धा है पति का आज्ञा पालन करना है और कुछ नहीं और दूरगामी दृष्टि भविष्य दृष्टि के लिए इसलिए उनमें ही रहेगा राम इसी वजह से बच्चे भी महान निकले जब युद्ध हुआ तो राम को भी तबाह कर शेर का सवा शेर पहले हुए कि नहीं हुए गर्व बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल जो लोग कहते हैं हमारे बच्चे इतना बिगड़े क्यों हैं कारण है तुम गर्भ नहीं रही जब माँ तब कर क्या रही थी टीवी देख रही थी बारह बजे तक सिनेमा देख रही थी भोजन बना रही थे सिनेमा गाना गुनगुना रही है तो बच्चा क्या करेगा वो भी तो सिनेमा गाने तो गाएगा स्कूल की पढ़ाई थोड़ी याद होगा उसको इसके लिए आजकल बच्चों को अब देखिए जन्म लेने के दो चार साल जैसे बोलने लगते हैं ना सारे एडवर्टाइजमेंट बोलने लगते हैं कहा से याद हो गया उनको इतना जल्दी और जितना भी रटाओ भाई उन रिल नहीं याद होगा याद ही नहीं होगा इसलिए आप लोगों को परेशानी होती है आप लोग घर में रहते हो कुछ सलाह ही रहती कोई सत्संग में गए नहीं ना आपके माता लोग समस्या वायु प्रत्यक्ष इसलिए वायु कैसा है अनुमेयी है सिद्धांत है प्रत्यक्ष नहीं हो सकता गुण के द्वारा वायु का अनुमान कर लिया जाता है तो इंद्री से इसलिए ये गलत अनुमान है श्रद्धा लगे ज्ञान इसे तो सीता को राम मिल गए ये तो कहां से मिलते वो बताने बात अलग चीज है बताने पर खेल बिगड़ जाता है बताने के बाद जो है घेली बिगड़ जाता है अब देखिए है सीता जी को थोड़ी ले गए राम रावण रावण ने तो वन देवी को ले गया और भगवान ने उसमें क्या कर दिया पहले ही रात को पूर्व रात्रि को ही तो मन में कले लीला करनी है सीता जी को उठते ही बोले लक्ष्मण भी उठे नहीं है उससे पहले कर अब तुम अग्नि में प्रवेश कर लुम से जागृत क्यों कहते रावण आके तुमको ले जाना है लीला होना है तुम्हें स्पर्श ना कर असुर में श्रद्धा नहीं हो स्पर्श हो सकता इसे कहते तुम छिप जा मैं वन देवी से कहूंगा वो नकली सीता बन के खड़ी रहेगी उसको रावण ले जाएगा बार साहब तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा तो वन देवी को उठा के ले गए सीता समझ गई असली सच्चाई है फिर लौटते हैं अदला बदली से दोबारा अग्नि होता अग्निप्रवेश अग्नि में चली जाती है और सीता जगनी से बाहर आती है तो कहती है, कितना साल हम तुम्हारे बनोगे बनना पड़ेगा <laughs> ठीक है कुश्ती लीला में तो सोलह हजार एक सौ आठ मेरे पत्नियां होंगे उनमें से तुम एक हो जाएगी आशीर्वाद दे दे छुट्टी है सत्य भावना सबसे प्रिय बनी इसीलिए कथाएं आपस से संबंधित आप सारी चीजें हैं तो इसको रहस्य जब जाओगे ना तब पता चलता है उपरी, उपरी, आरोप आरोप भगवान पर ये लगाया, उल्टा सीधा। सब पीछे रहस्य अलग है समझना चाहिए वायु प्रत्यक्षण से वायु अभाव तो जो विशेषण क्या है वायु में नहीं होता कि वायु में क्या है रूपा भाव है रूप नहीं है इसलिए विशेषणा भाव विशिष्ट विशिष्टा भाव मान लेंगे हम स्पर्श का भी अभाव कहना पड़ेगा केवल स्पर्श वाले है लेकिन रूपवत् स्पर्श नहीं है रूपवत्शिष्ट स्पर्श नहीं है तथा तस्वीर निर्वहती क्यों विशेषणाभावे विशेषण भाव विशिष्टाप्यभा विशेष गुरा विशिष्ट का भी अभाव माना जाएगा। वाला दृष्टा वैदेना अत्र उल्ट पुलट विशेषण विशेष वहरी विशेषण गो विशेष मना विशेष गो विशेषण अर्थ वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत् सूपत् रूप को कहा बताना विशेष अब विशेषंश क्या है वायु रूपी पक्ष में नहीं है विशेषण भले ही है। हैिद्धत्व तो विशेष्याव प्रयुक्त विशिष्टा भाव आदि की बोध्यम उसकी स्वरूपासिद्धत्व कैसे होगा कहते विशेष भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव होने से दंडी पुरुष में स्पष्ट ग्रहण हो जाता है वैसे आप इनमें भी समझना है न्याय बोध निकार कह रहे ज्यादा नहीं है नाम पक्षहत्भाव तथा हेतु भाव विशिष्ट पक्ष ज्ञान प्रतिबंधक के बारे में जरूर बोलते हैं, फल के बारे में न्याय बोधनिकार बोलते हैं पदकृति में फल के बारे में नहीं बोलते हैं क्या फल ये न्याय बोधनिकार उस हेतुभाव का फल भी वर्णन कर देते हैं कि किसका प्रतिबंध करेगा देखिए कहते हैं हेतु विशिष्ट पक्ष का ज्ञान होने से पक्ष विशेषकर हेतु परामर्श की अनुपूर्ति हो जाएगी परामर्श प्रतिबंध फल क्योंकि आपने परामर्श कैसे होता है हमेशा साधि विशिष्ट व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मर्श है ना और दृष्टान में क्या मिल गया था वहां व्याप्यो व्याप्योगूमवान पर्वत यदि आपको धूमभावान पर्वत निश्चय हो जाए तो धूमवान पर्वत ज्ञान होगा क्या नहीं होगा जैसे यहां पर भी वही समझो हेत भाव वाला पक्ष ज्ञान हो जाएगा तो हेतु वाला पक्ष है ऐसा क्या होगा क्या नहीं हो सकता वही नियम लगेगा यहां पर भी तद बुद्धि प्रति प्रतिबंध कहा किसी भी चीज के अभाव का निश्चय कहीं हो जाए उस जगह पर उसके भाव अब है ऐसा नहीं ग्रहण कर सकते जैसे वर्तमान भूतण में वर्तमान भूतण में क्या है घटाभाव ऐसे निश्चय हो गया आपको इसी वर्तमान काल में इसी भूतल के ऊपर घट है ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता घटाभाव भूतलम में घटवत भूतलम यह ज्ञान नहीं हो सकता है। था तथा हेतु भाव पक्ष ज्ञान यदि निश्चय हो जाए तो हेतुमान पक्ष ऐसा ज्ञान परामर्श ज्ञान नहीं हो सकता है अतएव आश्रय से क्या किया था अनुमिति को प्रतिबंध किया और स्वरूपा से क्या कर रहा है परामर्श को प्रतिबंध कर दे रहा है अलग अलग फल सभी का ध्यान रखना है अब आ रहा है वो महाव्याधि उपादिष्ट महाव्याधि हो आ गया होश में रहना पड़ेगा पूरा थोड़ा सा भी झपकी लिए तो गए लक्षण पकड़ में नहीं आए पहले केवल मूल पढ़ाऊंगा इसीलिए सीधा पंक्ति और के, के न्यायोधन में जाए तो कुछ भी नहीं समझ में तो मूल मूल समझिए थोड़ा स्वरूपम व्याप्य तीसरा सिद्ध आश्रय से स्वरूपात और व्याप्यवासित उसमें व्यापक सिद्ध का सिरु। लक्षण क्या है और उस व्यापित सिद्ध का हिस्सा जो उपाधि है उस उपाधि का क्या उपाधि तो को हेतु व्याप्य जो उपाधि विशिष्ट हेतु होता है उपाधि से विशिष्ट हेतु को हम क्या कहेंगे व्याप्य उपाधि से विशिष्ट हेतु का मतलब उपाधि क्या है जिससे विशिष्ट हेतु का हम व्याप्यता कहेंगे हमें उस उपाधि का लक्षण बताओ व्याप व्याप साध्य व्यापकत्व सदी साधन अव्यापकत्व उपाधि साध्य व्यापक सदी साधन अव्यापक उपाधि साध्य का व्यापक होते हुए जो साधन का अव्यापक है उसे कहते उपाधि ऐसा अपने स्थल जो प्रसिद्ध स्थल है वही लेना है हमें पर्वतो झुमवान वन्य असाधि स्थल है नहीं है ये व्यापकता सिद्ध है वन्य उपाधि है आर्द्र इंधन संयोग आर्द्र इंधन संयोग आर्द्र का मैने गीला ईंधन में लकड़ी आदि का संयोग यह उपाधि है, है। स्थल कौन सा है पर्वतो धूमवान वन्य है पर्वतो धूमवान वन्य है पर्वतो धूमवान वन्य है यहां उपाधि है इस जगह पर इस स्थान के लिए स्थल के लिए आर्द्र इंधन संयोग आर्द्र इंधन संयोग का मतलब गीली लकड़ी का संयोग आर्द्र मने गीली वस्तु कोई भी गीला पदार्थ उसका आर्द्रे आर्द्रर्द्र पड़ा आर्द्र घटा गीला कपड़ा गीला घड़ा इंधन मने लकड़ी आदि जहां गीली लकड़ी आदि का संयोग हो वहीं धुआं होता है ना अत्यंत सूखी लकड़ी में धुआं न के बराबर हो जाता है अभी आर्द्र ईंधन संयोग कैसा है देखो साध्य व्यापक क्योंकि आप कह सकते हैं ये यूम साधक धूम तत्र आर्द्र संयोग जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आर्द्र ईंधन का संयोग जरूर होता है बिना गीली लकड़ी के संयोग का धुआं कभी होता नहीं लेकिन साधन का व्यापक है साधन कौन है वन्नी, वन्नी यत्र यत्र ही, तत्र तत्र ये संयोगो नास्ति, है ना तो ये वन्नी कहा है अयोगोलक में कर्म लोह पिंड में वन्य है ना वह अग्नि है लेकिन वहां गिरी लकड़ी का संयोग है क्या लोहा में नहीं है इसे वन्य का वो व्यापक नहीं हो सका जिसे साध्य का व्यापक होते हुए जो साधन का अव्यापक होता है ऐसे वस्तु का नाम उपाधि ये सीधी भाषा में हो गया व्याप्ति बना करके बोल जाओ इनका लक्षण भी है साध्य व्यापक का लक्षण अलग कर देंगे साधन के अव्यापक को भी पहचानने की तरीका बताएंगे दोनों का लक्षण अलग अलग करेंगे समझ में आ रही बात नहीं समझ में आया है आपने तो रोटी पकाया है ना लकड़ी में तो फिर कैसे नहीं समझ में आएगा जब गीली लकड़ी होता होगा तो ज्यादा धुआं नहीं निकला है फूंक दे फूक दे तो आंखों में पानी भी आ जाता है नहीं आता है। चतुर्माश में रोटी पकाना बहुत मुश्किल होता है लकड़ी से पहले से स्टाक सूखा बढ़िया ढंग से रखा हो बचा के तो ठीक है नित्य समय लाके बनाओ तो बुरा हालत हो जाता बारह बंकी में चतुर्माश वनपुटी में हम लोगों ने किया अरे राम राम बहुत मुश्किल था अब आ जाओ भगत जगत बात भोजन के टाइम में आ जाते हैं महाराज जी के पास दर्शन करने आ रहे हैं सब हम लोग भोजन बनाने वाले पहले आठ बजे से पढ़ते थे साढ़े नौ तक साढ़े नौ के बाद लगो भोजन बनाने में ग्यारह बजे तो सब तैयार करना है चाहे पचास आए चाहे सात आ भरोसा नहीं कितना आते हैं जितना आए उनको बना के खिलाना है इसे महाराज जी क्या बोलते थे जो बुढ़े महात्मा है बीमार महात्मा है वो पहले बैठेंगे भोजन के लिए और जो भगत जगह बाहर से उनको पहले बिठा होती थी जो बनाने वाले बाद बैठेंगे <laughs> कई बार वो दाल नहीं है चलो भाई सब्जी रोटी खा या सब्जी नहीं है तो दाल रोटी खा कहीं ना रोटी है ना दाल है कुछ भी नहीं तो दोबारा खिचड़ी बना के खा उस समय पता लगता गीली लकड़ी से भोजन बनाने में क्या हालत होता है कब उपाधि सही सही समझ में आई आर्द संयोग क्या है अनुभव है ना पढ़ना थियोरी गलत चीज होता है प्रैक्टिकल अलग चीज है विज्ञान में भी प्रयोगशाला अलग होती है कि नहीं होती सिद्धांत को कक्षा में पढ़ा पढ़ाया जाता अलग लेकिन प्रयोगशाला प्रयोग में की जाती अलग इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग वेदांत या पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको में प्रयोग करते नहीं है ये सब शास्त्रों को पढ़ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं अभ्यास करने के लिए नहीं है ना अभ्यास तो आपके अपने लैबोरेटरी में आपको करना पड़ेगा वेदांत लैबोरेटरी और कहीं नहीं यही है पूरा शरीर आपका मन अहंकार लैबोरेटरी नंबर चौड़ा इसमें अभ्यास आपको स्वयं करना तो यहां पर भी हाल है आर एन अभ्यास हो गया कहा हम लोगों को बारहबंकी में <laughs> तो यत्र धूमहा आर संयोग हमेशा पहले क्या होता है व्यापक बाद में क्या होता है व्यापक इसे धूम का व्यापक हुआ कि नहीं हो? हुआ संयोग हो और यदि साधन को लीजिए वन तरत आर्यन संयोग करके बोलो मिलेगा क्या पर्वताज में तो मिल जाएगा महानस में भी मिल जाएगा लेकिन अयोगोलक में वहां वन्नी है किंतु तो घीरी लकड़ी का संयोग की बिना वह रह रहा है अत्य वन्य रहते हुए भी आयोगलक में क्या है आरण संयोग नहीं है अर्थात क्या है आरण संयोग इस साधन का अव्यापक हो गया क्या हो गया अव्यापक हो गया अतः अतिवरण संयोग कैसा वस्तु है साध का व्यापक होते हुए साधन का अव्यापक है इसका संयोग क्या है उपाधि इसे इसको कहेंगे हम उपाधि ये तो इस तरीके से हम प्रशिक्षण स्थल में तो लगा दोगे कोई नया स्थल आ जाए नया एक लोग है कोई और अपने वेदांत पढ़ दिया वेदांत किसी और पढ़ दे रहा है वहां उपाधि कैसे दोगे हैं इसके लिए हमें साध्य व्यापक क्या है साधन का अव्यापक क्या है दोनों का लक्षण होना जरूरी है लक्षण बता रहे देखिये साध्य सम्राजा भाव अप्रतियोगितम साध्यपक वो भी आय घटाएंगे देखिए साध्य समान अधिकरण अत्यंत भाव का अप्रतियोगित्व आना चाहिए साध्य कौन है आपके यहां साध्य कौन है धूम है साध्य धूम का प्रसिद्ध कोई भी ले लो पर्वत आदि ठीक उसमें रहने वाला अत्यंत अभाव है घटावाओ घटावाओ का प्रतियोगी कौन है घटा भाव का प्रतियोगी घट है घट्य तो एक अधिकरण में वस्तु हो स्वयं साध्य और वहीं कोई ऐसा भाव ढूंढो जो उसमें रहे अपराधिकरण में धूमा अधिकरण पर्वत आदि में रहने वाले घटाव को हम क्या कहेंगे धूम का समाधिकरण अत्यंता भाव साध्य रूपा धूम के समनाधिकरणीभूत अत्यंता कौन हो गया घटाभाव उसका प्रतियोगी कौन है घट अप्रतियोगी कौन हो गया अप्रतियोगी हो गया आर द्रेंदन संयोग अप्रतियोगित्व तो आ गया आरद्रिंदन संयोग में ऐसे अप्रतियोगित्व आने का नाम साध्य की व्यापकत्व साध्य का तिंता भाव का अप्रतियोगित्व आना चाहिए उपाधि में इसको क्या कहेंगे साध्य की व्यापकता साध्य व्यापकत्म धूम की व्यापकता आर्देन्द्र संयोग में आ गया घट का प्रतियोग बोल रहा हूं घटा भाव का प्रतियोगी है घट अत अप्रति कौन हुआ घटाभाव का घट अर्णारी सारी चीज हो गई ना घटाभाव का प्रति कौन है घट है अप्रति कौन हो जाएंगे घट को छोड़कर सारा संसार आप प्रतियोगी हो गया कि नहीं हो गया जब घट को छोड़कर सारा संसार प्रतियोगी है आरण संयोग अप्रतियोगी नहीं हुआ इसे जहां हमें ले जाने उस वस्तु का नाम ले लेंगे अप्रतियोगी सबसे यद्यपि घटावाऊ का प्रतियोगी सारा संसार घट को छोड़ गए किसी में भी आप अप्रतियोगित्व ले जा सकते हो एंड हम कहा ले जा रहे हैं उसको आर संयोग में अपने लक्ष्य में जहां मुझे उपादित साबित करना हमेशा यही होता है तरीका लक्षणों में यद्यपि वहां रहने वाले अनेकों पदार्थ हो सकता है वृत्ति किंतु हम क्या करते हैं अपने लक्ष्य में ले जाते हैं ठीक उसी प्रकार यहां पर भी हमें करना है लक्ष्य हमको क्या है इस समय संयोग में साध्य को घटाना है सिद्ध करना है, है नहीं? और सा, वो तो आर्ध्य जाना चाहिए गया साध्य का सम्राज अत्यंता घटाभाव क्योंकि साध्यूता धूम और घटाभाव्यंत घट अत्यंता भाव दोनों पर्वतादी रूपरण में रहते हैं अतएव एकाधिकरण में रहने वाला दो वस्तु को क्या कहते हैं समाधिकरण अतः धूम का समाधिकरण कौन हो गया साधिका घटावा हो गया उसका प्रतियोगी घट अप्रतियोगी से हम अपने लक्ष्यभूत में ले जाते हैं तो अप्रतियोगित्व आ गया आर योग में अर्थात साधिका व्यापकत्व आ गया आरस रूपा उपाधि में या इसी प्रकार साधन को अव्यापक चाहिए तो साधन की अव्यापक को लक्षण भी बता रहे देखिए आगे साध्य समाण अत्यंता प्रतियोगी हो गया साध्य व्यापकत्व और साधन का असम्यापक क्या है साधन वनिष्ठ वन अत्यंता भाव प्रतियोगी होगा अप्रतियोगी नहीं अभी प्रतियोगी होना चाहिए साधन वनिष्ठ वन अत्यंता भाव प्रतियोगितम साधन अव्यापक साधन कौन है वर्तमान स्थल में साधन कौन है है ना साधन है वन्नी उसका अधिकरण हम लेंगे कौन है उस आयो में वन्नी का हो कौन सा भाव मिलेगा का भाव हम जान के लक्ष्य का भाव लेंगे ना जिसमें मुझे प्रतिनिधित्व ले जाना है लक्ष्य में हमें उसको लेना पड़ेगा अयोगोलक में क्या है धुमाभाव जैसा रहता है वैसे आर्धन संयोग का भी अभाव है नहीं? क्या अभाव हो। ठीक है ना आरधन संयोग अभाव ठीक है ना गोलक में गीली लकड़ी के संयोग नहीं है वंदेकरण में गीली लकड़ी के संयोग का अभाव मिल गया उसका प्रतियोगी कौन है और प्रतियोगी कौन आ जाएगा इसलिए आर संयोग में नहीं आया साधन वन साधन वन मैं साधन का अधिकरण कौन गोलक में रहने वाला जो भाव आर्ण भाव उसका आ गया रूपी उपाधि में ऐसे लक्षण घटने को हम क्या कहेंगे साधन की आव्यापकत्व आ गया उपाधि में अतिव आर्दयोग में साधव्यापक भी आ गया साधन अव्यापक भी आ गया दोनों हिस्सा घट जाने से आर एन हम क्या कहेंगे उपाधि यहां पर भी एक हिस्सा हो एक हिस्सा न हो तो हम उसको उपाधि नहीं कहेंगे पहले आपने ना विशेषण नहीं है तो विशेषण नहीं है तो दोनों हिस्सा नहीं रहा ना एक हिस्सा रहते भी दूसरा हिस्सा ना रहेगा तो भी हम कहेंगे दोनों नहीं उसी प्रकार यहां भी समझिए ऐसा तो उपाधि आ जाए जिसमें साधन की अव्यापक तो साबित हो रहा है किंतु साध्य की व्यापक साबित नहीं हो रहा है तो वो उपाधि नहीं है है ना दोनों हिस्सा आना चाहिए उसमें जैसे यहां आपने देखा आर संयोग में साध्य का व्यापकत्व भी आ गया साधन का व्यापक आ गया स्वयं मूल में आगे घटाते हुए जा रहे देखिए पर्वतो धूमवान वन्य मतवादित्यत्रह आर्न संयोग उपाधि ही पर्वतो धूमवान वन्य मत ये स्थल है यहाँ पर आर्द्र इंधन संयोग है उपाधि है यत्र धूमा तत्र आरंदी साध व्यापकता जहां जहां धूमा है वहां वहां पर गिरी लकड़ी का संयोग है यह असाध्य व्यापकता सुप्रसिद्ध है आजकल क्या है शहर के औरतों को तो कहाँ पता चलेगा शहर के लोगों को तो पता चलेगा फिर उन्होंने गीली लकड़ी देखा नहीं जलाया नहीं तो नहीं क्या मालूम जो भी व्यवहार हुआ सूखी लकड़ी से हुआ वो भी क्या खिड़की दरवाजा बंद करना <laughs> और कोई लकड़ी का व्यवहार है नहीं हवन कोई करते नहीं है आज कल दूसरा हवन करते वो रोज सबरे सब औरतें भी अगरबत्ती जला देती है नहीं सिगरेट पीते और आहूती में दूध नहीं डालते दारू पीते हैं, ये सब हो रहा है शहरों में और पैसे वालों के घरों में हो रहा है गरीब घरों में नहीं गरीब थोड़ा लाज रखते थोड़ा भी डर रहे बिगड़े हैं पैसे वाले लोग उसे भी ज्यादातर ब्राह्मण लोग बिगड़े महाराज जिसने बताते थे उससे भी चर्चा को बता रहे थे एक समय था जब कुछ जाति वाले क्या करते थे शोषण करते थे नीच जाति वालों को और भोग में लिप्त रहते थे नतीजा क्या हुआ वो जो शोषण था नीच निजा का तप हो गया और आपका भोग जो पुण्य का क्षय अच्छा कर दिया अब क्या हो रहा है इसीलिए निज जाति वाले राजा बन रहे शर्म क्या बन रहे हैं वो भोग में आ रहे उनका तप का फल भोगेंगे अभी और आपका पुण्य से हो चुका है ब्राह्मण इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी हो रहा है ब्राह्मण क्षेत्र वैसी कहा जाएगा भीख कर कटोरी लेते करेगा और क्या करेगा हाँ अब इसको तप करना पड़ेगा कि चक्र चलता है वो शोषण करेगा वो भोग में बैठा है अभी वो उसने जो तब का पुण्य तो नष्ट हो जाएगा अपने पैसा सरकार सारा रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो जाएगा बस उनका पुण्य भी चल रहा है उनका तब का बल चल रहा है ना इसलिए ब्राह्मण क्षेत्रवासियों को नौकरी नहीं है कुछ भी नहीं मिलेगा पढ़ाई भी नहीं अब पढ़ाई में भी रिजर्वेशन प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन कर रहे हैं अब पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे पढ़ाई करना तो विदेश जाना पड़ेगा करोड़ों रुपया खर्च करना अच्छा, कालचक्र ऐसा ही होना चाहिए, खुलेगा और भोग बीच का, का समन्वय एक बार हम लोगों ने त्रिदिवसीय सम्मेलन कराया दयानंद आश्रम में हुआ था उन्नीस सौ निन्यानवे में भोग और कल्याण का सीमा क्या है व्यक्ति को भोग कितना होना चाहिए कल्याण के लिए कितना करना है चाहिए कार्य इस पर चर्चा रखा था तीन दिन तक बड़े बड़े विद्वान पूरे भारत से बहस बाजी होती रही भगवान हमको कहना बड़ा, जितने बहस के लिए बैठे हैं इस सरकारी नौकरी वाले हैं आप लोग कोई ब्राह्मण नहीं नौकरी करे वो नौकर है नौकरी करे वो नौकर जो कर रहे वो है। रहे तुम भले अपने आप को झा हो झा शर्मा ढरमा कुछ ही लिखते रहो बोलते रहो जनू चोटी लगा लो धोती भी पहन लो लेकिन हो तुम शुद्ध इसे तुम्हारे अकल भोग और कल्याण के विभाजन करने में समर्थ नहीं है। वो सामर्थ्य खत्म हो गया जैसे सरकारी नौकरी वाला भी क्या कर रहा है सब चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो भी भोग मिले संध्या है पूजा है न पाठ है केवल ढोंग ये उपाधि ग्रस्त हो गया है उपाधि बहुत खतरनाक वहां भी उपाधि है निषिधत्त उपाधि आया है, है ना निषि उपाधि उल्टा करने लगे कृतवर्थ हिंसा हिंसा न बहुत कृतवर्दी हिंसा हिंसा नहीं है मांस काटके खाने लग गए याक के नाम पर ब्राह्मण लोग पशु काट रहे हैं और खाने लग गए और कहते क्या हम याक के लिए हिंसा किए हिंसा नहीं है पाप नहीं है तत्विंसा हिंसा नवती सुनाए ये तो पशु काट के हवन करो बोला ना, ना? अरे पशु काट के हवन करो बोला पशु काट के खाओ नहीं बोला सब उल्टा उल्टा ले लेते हैं ये भी आहूती है बोलते तर्क देते हैं। ये भी आहूती है मांस खाएंगे बैठ करके हो नमस्वाय स्वाहा तो क्या आपत्ति है हवन हो रहा है तर्क देते क्या कह तो तुमने ये नहीं मालूम तुम भले ओम नमः शिवाय स्वाहा कहो उस मंत्र के साथ क्या पशु मांस की आहुति दी जा सकती है होत्र में ठीक है होत्र हम लोग साधकों को कहते हैं अंतगण शुद्धि जल्दी करना चाहते हो तो भजन और भोजन दोनों एकांत में क्यों कहा गया क्या आराम से बैठ करके भगवान का ध्यान कर दो नम शिव स्वाहा खाओ चबाव अच्छी तरह से इधम न मममा फिर उठाओ पवन में स्वाहा डालो चबाओद न मम जब अंदर गया इधम न मिव जी का हो गया मेरा नहीं फिर तीसरा बार उठाओ ऐसे धीरे धीरे खाना चाहिए आपने सुना होगा तपोन महाराज जीते ना तपोवन उसमें चिन्मैन जी के गुरु जी उत्तरकाशी में रहते थे गोमब बाद में उत्तरकाशी में रहने लगे थे वो झोंपड़ी था झोंपड़ी पर कपड़ा टंगा हुआ कोई दरवाजा नहीं कपड़ा लगा हुआ है का मतलब समझिए अब वो भोजन कर यदि आप बीच में घुस गए तो भोजन वही बंद उसके बाद वो भोजन नहीं कर जितना खाए तो उतना बाग्य कते लेकर व्यवधान हो गया यज्ञ में बाधा हो गया अब यज्ञ भंग हो गया है अभी यज्ञ सामग्री इस अग्नि के योग्य नहीं रहा जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं मान लो सामग्री रखा हुआ है दही रखा हुआ है दूध रखा हुआ है स्वाहा करना है सारे चीज हलवा रखा हुआ है पता तो नवरात्रि के वगैरह में सारी चीजें होती है अवित्रय में आप कर रहे हैं इधर से कौवा चुन करके चला गया अब क्या होगा उसका उसका हाँ तेज आया कौवा आ गया बीच में घुस गया इसलिए इसको लेकर गंगा जी में डाल यज्ञ के लायक नहीं है और यहाँ पर क्या होता है साधक लोग बैठ के भोजन करते भोजन में गप्पे चढ़ता है लड़ाता बात करते हुए कांता जोलता सीधा राजनीति राजनीति इसलिए महात्मा बुद्धि भ्रष्ट हो है। और कहते हम इतना साधना कर दे कोई लाभ नहीं होता तो लाभ क्या होगा तुम क्या साधना कर रहे हो गोबर डालते हो गलत ढंग से ये नहीं तो गोबर दे रहे है ना मन को खाद दिया जा रहा है और गलत तरीके से डालोगे तो फसल क्या कटेगा फसल तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा खाद डालने की भी तरीका है जैसे किसान डालता है खाद होगी तो तरीके से डालता है ले जैसे जड़ जड़मा डालते हो क्या होगा पौधा ही मर जाएगा पौधा खत्म डालने की एक तरीका होता हर चीज के यहां पर डालने की एक तरीका है जिससे हम सही फसल प्राप्त कर सके सही फसल क्या मन ठीक रहे भोजन का अनुभाग जो है वो मन बनता है सूक्ष्म बन ठंड को जैसा खावे हैं? वैसा बनेगा मन कहावत भी है जैसा अन्न खाएगा ऐसा नहीं कहा जैसा खावेगा अन्न देखो भाषा जैसा अन्न खाओगे ऐसा नहीं कर रहे अनुचय जैसा भी होगा सड़ा गला भी होगा जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा खावेगा अन्न खावेगा मतलब तरीका खाने अन्न क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है अनको खाने की तरीका तो तो नहीं? है। आहार, आहार नहीं करता आहार आहारहार ही है वहां पर शब्द स्पर्श राषंध जो पांचों है पांचों विषय आहार तब इंद्रियों का आहार है अब कईयों के श्रोत्र इंद्रियों का आहार क्या है मालूम कई पुरुष है जिनको किसी स्त्री की आवाज कान में नहीं जाती ना रोटी पचती नहीं स्त्रियां ऐसा है जिसको पुरुष की आवाज एक बार सुनना पड़ेगा नहीं तो उनको भी हजम नहीं होता उसके लिए कई महात्मा औरतों के पास जाते हैं औरतों की आवाज पड़े स्वभाव कईयों को देखा वो अंदर वासना स्ट्रेन भाव हम लोग का संस्कृत में शब्द बनता है इसका स्ट्रेन पुरुष इसी प्रकार स्त्री पाउसमी स्त्री संस्कृत में शब्द बना है लघु में तो में बनाएंगे आप लोग यदि पति पत्नी भाव में होते हैं एक दूसरे के पूरा तो होते ही है। हैं, सवेरे उठते हैं रात्रि सोते हैं, सब समय एक दूसरे सब करके उनकी पूर्ति हो जाती है लेकिन समस्या होता है साधक ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों में सन्यासी और सन्यासियों में समस्या और भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं आपका पत्नी कौन है बाहर औरत की जरूरत नहीं आत्मा तम गिरीजा मती सहचरा आत्मा आप ही है मेरे पति आप है पत्नी कौन गिरीजा कौन है मति ही बुद्धि आपने बुद्धि ही अपनी पत्नी है बच्चे कौन है ये सारी इंद्रिया हमारे बच्चे हैं ये साधक के अंदर भाव आना तब वो बाही किसी स्त्री की अपेक्षा नहीं करेगा स्त्री को भी भाव आना चाहिए मेरा पति मेरी आत्मा ही है बाहि किसी पुरुष की अपेक्षा नहीं करेगा। इन बातों को साधक लोग जब तक समझते नहीं और जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो साधना में सफलता नहीं है। तो साधना जो स्थूल रूप में रह गया है वो अंदर घुस नहीं तो साधना और आपके अंतकरण के बीच में पर्दा आ गया क्योंकि जब खाद दिया गया उसको देने की तरीका गलत था तो सारा काम बिगड़ गया, गया पूरी साधना पूरी आयु विफल हो जाती है ये सब उपाधियां हैं भोजन में उपाधि है विघ्न बाहर वाला उपाधि पर विचार वेदांत पिछ क्या कहते हैं उपाधियानग्नि वैश्वान है वैश्वानरो पचाम्यन्नं चतुर्विधं। स्वयं परमात्मा तो बन बनकर बैठा है उस परमात्मा को दो आती तुम कौन होते हो खाने वाले तुम कौन होते हो पचाने वाले खाने वाले पचाने वाले तो परमात्मा है वैश्वान रघ्नि के रूप में इस बात को तो भूल जाते हो तो स्वयं खाने लगते हो स्वाद के साथ भूल जाते हो मंत्र बोलना भी ये विशेष कारण है शास्त्र होता है कंटस नहीं होता है इस यह का पीछे समस्या यही है मूल कारण जो अन्न जा रहा है अन्न गलत कभी नहीं होता है अन्न तो अपने आप में पवित्र होता है जैसे लोग करते हैं बनिए लोग बहुत चालाक होते हैं वो प्रिंट करते थे शुद्ध गाय का घी मैंने कहा पढ़कर घी अचालक तो कितना बेईमानी है इसमें घी शुद्ध नहीं है गाय शुद्ध शुद्ध गाय का घी है गाय का शुद्ध घी नहीं है बेईमानी देखो मैंने उनसे पूछा गाय कभी अशुद्ध भी होती है, है? माँ का भी अशुद्ध हुई है किसी का गौ तो माता है वो अशुद्ध होती है क्या तो सदा शुद्ध गाय है शुद्ध गाय का गिनने की क्या जरूरत है वो ठगने की विद्या है लोग समझेंगे घी शुद्ध है लोगों की भी बुद्धि ऐसी है ना पढ़ते हैं और घी शुद्ध समझ रहे मूर्खता है होना शुद्ध गाय का घी ऐसे लिखना नहीं है गाय का शुद्ध घी ये लिखना चाहिए अर्थात घी में मिलावट नहीं है अब वो जो रहे है, में इसका स्पष्ट है कि घी में पूरा मिलावट है वो तो गाय का घी जो एक आध बूंद होगा दो बूंद होगा बाकी सब चर्बी है भगवान ही जाना ये उपाधियों को पकड़ने की तरीका है। शब्द लोग प्रयोग करते हैं लेकिन उपाधि को समझते नहीं विशेषणों को समझते नहीं क्या दोष है पकड़ते नहीं है तो विवेक होता नहीं विवेक नहीं होगा तो उसे वैराग्य नहीं होगा वैराग्य नहीं होगा तो सत्संपत्ति नहीं सत्संपत्ति नहीं तो भले बोलते रहो मेरे को मोक्ष चाहिए मेरे को पुनः जन्म नहीं चाहिए बोलने से क्या होता है न विवेक है नहीं वैराग्य संपत्ति नहीं है तो मोक्षता कहने से नहीं होता अभिवेक कितना आसान है ये यह मित्र की भी आसान है क्या अभी व्यवहार का विवेक नहीं हो रहा तो, तो परमार्थ का क्या विवेक होगा? रहा व्यावहारिक विवेक भी रह गया तो परमार्थ विवेक कैसे हो पाए? क्योंकि यहां बाह्य शुद्धि पूर्वक अंत शुद्धि अंतशुद्धि के पश्चात ही आगे काम बढ़ेगा तो बाह्य शुद्धि नहीं है व्यवहार शुद्धि नहीं है इसलिए आहार शुद्धि में सारा आ जाता है शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब। पांचों की शुद्धि क्यों सुनने में नहीं सब प्रयोग करने में उपाधियों को सही सही समझिएगा पहचानिएगा जीवन के हर क्षण हर स्थिति हर व्यवहार हर कार्य में साधि व्यापक होता हुआ, जो साधन का व्यापक है उसका नाम उपाधि जैसे मत इस असद स्थल में आर्दन संयोग को उपाधि माना गया क्योंकि यत्र यित्रोमा तर आरन संयोग साधिका व्यापक होता है और ये वन्य ही तथा आरंद नास्ती कहा अयोगोलक में अतः आर्दावि साधन अव्यापक अयोगोलक में क्या है आर्न संयोग का अभाव होने से साधन की अव्यापकता दाग एवं साध्य व्यापक साधन व्यापक आर उपाधि साध्य होते हुए साधन का अव्यापक होने के कारण से आर्द संयोग को हम क्या कहेंगे उपाधि से विशिष्ट कौन है हेतु वन्यमत्व हेतु सौपाधि वन्यमत्व व्याप्य सिद्धमे आर्यन संयोग रूपी उपाधि से विशिष्ट हो गए हेतु कौन वन्य रूपा अतः वन्य हेतु क्या कहेंगे सिद्ध हे तो कहेंगे अब आइए न्यायोधि देखिए न्यायोधनी क्या कह रहे हैं व्याप्य प्रकृति धूम व्यापक अर्थ संयोगे गृहित धूमे अर्थ संयोगम व्याप्य गृहीता प्रकृति स्थल में प्रकृति कौन है पर्वतो धूमवान वन में है इस स्थल में यदि आपने धूम की व्यापकता आर्यन संयोग में ग्रहण कर लिए हैं इसका मतलब क्या आर संयोग की व्याप्यता धूम में आ गया है ये नहीं यत्र धूम तत्र तत्र आर एन संयोग आपने जब कह दिया इसका मतलब क्या निकला धूम में व्याप्य नहीं आया और आर संयोग में व्यापकता आ गया जब धूम की व्यापकता तो आपने आरय सिंह में ग्रहण कर लिया इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ आरन सिंह का व्याप्य धूम है यह सिद्ध हो गया क्यों हुआ? सिंह का व्याप्य धूम है यह बात सिद्ध हो गया इसी प्रकार एवं वन्य अव्यापक मारण तो संयोग है वन्य की अव्यापक तो आपने ग्रहण कर लिया किसमें आरवृन संयोग में व्यापक ग्रहण कर लिया वन्नी का साधन का में अपने ग्रहण कर लिया इसका मतलब वन्नी में उसकी अव्यापक है तो क्या हो जाएगा अव्याप्य हो जाएगा यह व्याप्त नहीं हो सकता ना अभी अव्यापक दृष्टि में ही हो जाएगा अर्थात वन्य रूपी साधन का आव्यापकत्व तो अपने आरण सहयोग में ग्रहण कर लिया अतएव इसका निष्कर्ष निकला, संयोग आव्यापकत्व अपने आपने में ग्रहण कर लिया है उल्टा आ दोनों इसका उसमें गया तो उसका इसमें आ जाएगा धर्म उसके द्वारा तदेव व्यविचरित तो तो ऐसा होने का नाम ही व्यविचार तदेव व्यविचरित यद साधने विचारो गृह थे त उपाधि व्यापी व्यविचारी गृहता जिस साधन में जो उपा, उपाधि व्यविचार हो जाता है उस साधन में उस उपाधि का व्यापी भी व्यविचारी हो जाता है इस साधन क्या था आपका साधन था है ना? इस साधन का दृष्टिकोण में अव्यापक तो होकर क्या हो गया ये व्यभिचारी हो गया और उपाधि ठीक जिस हेतु का उपाधि व्य होगा उस उपाधि का व्याप्य क्या है वह भी व्यविचारी निश्चित होगा ध्यान जिस हेतु का उपाधि व्य करके साबित हो जाए तो निश्चित रूपेण उस उपाधि का जो व्याप्य होगा वस्तु वह वस्तु भी वे विचारी होगा अतएव धूम भी वे विचारी हो गया कहने का मतलब धूम भी वे विचारी होगा